गीता तत्वचिंतन सत्रहवा प्रवचन देही का स्वरूप गीता अध्याय दो श्लोक एक से पंद्रह श्री भगवान वाच अशोचानोचस्त प्रज्ञावादाशभाष से गतासू गता नुचना अनुशोचंति पंडिता श्री भगवान बोले जिनके लिए शोक करना उचित नहीं उनके लिए तू शोक कर रहा है और साथ ही ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी बघारे जा रहा है परंतु जो यथार्थ में ज्ञानी जन होते हैं वे न तो उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण चले गए हैं और न उनके लिए ही जिनके प्राण नहीं गए हैं गीता का वास्तविक उपदेश यहीं से प्रारंभ होता है पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि इसके पूर्व पहले अध्याय के रूप में जो भूमिका प्रस्तुत की गई वह अर्थहीन हो उसका भी विशेष महत्व है किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए मनुष्य में पहले विषाद होना जरूरी है बिना विषाद के आकुलता नहीं उपजती और बिना आकुलता के न धन मिलता है न मोक्ष अर्जुन का एक अर्थ यह भी हो सकता है जो अर्जन करे और अर्जन करने वाले को तो विषाद आवश्यक ही है अर्जुन ज्ञान का समस्त बंधनों से मुक्ति का अर्जन करना चाहता है अतएव इस अर्जन से पूर्व उसके हृदय में आकुलता का उपजना आवश्यक है यह आकुलता ही प्रथम अध्याय में विषाद योग के रूप से वर्णित है ज्ञान का पहला पाठ अर्जुन ने अपने को व्याकुलता के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार किया और भगवान उसे ज्ञान का पहला पाठ सिखाते हैं जब हम में ज्ञान को पाने की उमंग होती है तो उस उमंग में हम यह निश्चय नहीं कर पाते कि वस्तुतः ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है हम कहीं पर पढ़ी किसी से सुनी या परंपरा से चली आई बातों को ज्ञान का सार मान लेते हैं और हम अपने इस प्रकार प्राप्त ज्ञान के प्रति इतने आग्रहवान हो जाते हैं कि उसे अज्ञान समझना तो दूर हमें अपने गुरुजनों के विवेक पर ही शंका होने लगती है जो हमें यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वह वास्तव में ज्ञान न होकर हमारे पतन का कारण अज्ञान है ऐसे समय ज्ञानदाता के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा ही मोह भ्रम जनित इस दुराग्रह से हमारी रक्षा कर सकती है अर्जुन का मोह भ्रम विकट है यथार्थ ज्ञान तो अनात्म संबंधों से उत्पन्न समस्त बंधनों को छिन्न कर देता है पर अर्जुन जिसे ज्ञान समझ रहा था वह उसके पासों को और भी सुदृढ़ बना देता है तभी तो श्री भगवान उससे कहते हैं प्रज्ञावादांश भाषते तो प्रज्ञा वादों को बोल रहा है प्रज्ञावाद कथनी और करनी का अंतर प्रज्ञावाद का क्या मतलब प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि जब हम बुद्धि में उठने वाले विचारों को एक विशिष्ट सीमा में बांध देते हैं यानी जब हम अपनी बुद्धि को किसी विशिष्ट विचारधारा के हाथ बेच देते हैं और उसका उपयोग पूर्वाग्रह या दुराग्रह से रहित चिंतन के लिए न कर अपने मन में पोषित प्रिय लगने वाले विचारों के लिए करते हैं तो यह प्रज्ञावाद कहलाता है इस प्रज्ञावाद का लक्षण यह है कि हम मुँह से तो बड़ी बड़ी बातें कहेंगे पर हमारे कार्य उन बातों के अनुरूप नहीं होंगे कथनी और कन्नी का अंतर प्रज्ञावाद का विशिष्ट लक्षण है तभी तो श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन तो प्रज्ञावादों को तो बोल रहा है ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है पर तेरा कार्य इन बातों के अनुरूप नहीं है क्यों इसलिए कि त्वम असोच्चात अन्व तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं तू तो पितामह विष्म और आचार्य द्रोण के लिए शोक कर रहा है पर जरा सोच क्या ये शोक करने योग्य हैं भौतिक दृष्टि से देख तो ये शूर वीर और पराक्रमी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देख तो सदाचारी और पुण्यात्मा है अतः उनके लिए शोक करने की तूने कौन सी बात देखी तू पंडितों की सी बातें तो कर रहा है पर तू क्या जानता नहीं कि जो वास्तविक ही पंडित होते हैं वे न तो गतासुनों के लिए शोक करते हैं न अगतासुनों के लिए